महाभारत पर्व, पर्व, घटोत्कच द्रोणपर्व घटोत्कर्व त्रिपंचाशदमोध्याय कौरव सेना का युद्ध दुर्योधन और युधिष्ठिर का संग्राम तथा दुर्योधन की पराजय संजय उवाच तदुती गजानी कमल तव तो जनाधि पाण्डुसेनाक्रम्य योधयामास संजय कहते हैं जन्मेजय आपके प्रचंड गज सेना पांडव सेना का उल्लंघन करके सब और फैलकर युद्ध करने लगी योधयंत परस्पर यमराष्ट्रा महते परलोकाय दीक्षिता पंचाल और कौरव योद्धा महान यमराज्य और परलोक की दीक्षा लेकर परस्पर युद्ध करने लगे सूराह सूर ही समागम्य सर तो मर शक्ति वे एंटो एक पक्ष के दूसरे पक्ष के के दूसरे से भिड़कर बाण तोमर और शक्तियों से समर भूमि में एक दूसरे को चोट पहुंचाने और यमलोग भेजने लगे रथनाम नाम रथ बेसार्धम रुधिर परस्पर प्रहार करने वाले रथियों का रथियों के साथ महान युद्ध होने लगा जो खून की धारा बहाने के कारण अत्यंत भयंकर जान पड़ता था वाराणा महाराज समासाध्य परस्परम विसार हीता सुसंक्रुद्धा मदोत्कटा महाराज अत्यंत क्रोध में भरे हुए मदमद हाथी परस्पर भिड़कर दांतों के प्रहार से एक दूसरे को विदीर्ण करने लगे हया रोहान हया रोहा प्रासक्ते परस्व विभेद युद्ध प्रार्थयतो महद्यस इस भयंकर युद्ध में महान यश की अभिलाषा रखते हुए घुड़सवार को प्राश शक्ति और फरशो द्वारा घायल कर रहे थे पत महाबाह आर्यन राज्यम यहा राजन हाथों में शस्त्र दिए सैकड़ों पैदल सैनिक सदा पराक्रम के लिए प्रयत्नशील हो एक दूसरे पर चोट कर रहे थे गोत्राण नाम अध्येयाना कुलाना चारिश श्रवणाध्य पंचालाकुर आर्य नाम गोत्र और कुलों का परिचय सुनकर ही हम लोग उस तो कौरवों के साथ युद्ध करने वाले पांचालों को पहचान जाते थे योधा सर शक्ति परस्वी प्रलोह परलोका जब चरण तो य उस सम्रांगण में वे समस्त योद्धा निर्भय से विचरते हुए बाण शक्ति और फर्शो की मार से एक दूसरों को परलोक भेज रहे थे राजन सूर्यास्त हो जाने के कारण उन योद्धाओं के छोड़े हुए सहस्रो बाण दसों दिशाओं में फैलकर अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो पाते थे तथा दुर्योधन महाराज व्यवागा भरतवंशी महाराज जब इस प्रकार पांडव सैनिक युद्ध कर रहे थे उस समय दुर्योधन ने उस सेना में प्रवेश किया वह सिंधुराज के वध से बहुत दुखी हो गया था अतः मरने का ही निश्चय करके उसने शत्रु की सेना में प्रवेश किया नाद घोषेण कंपयन मु पुत्रस्ते पांडवानाम अपने रथ के पांडवाहट से दिशाओ को प्रतिध्वनित करता और पृथ्वी को कपाता हुआ सा आपका पुत्र पांडव सेना के सम्मुख आयाम सन्निपातस्तुम तम अभवत सर्व सैनिया अभाव कर्ण महान भारत पांडव सैनिकों तथा दुर्योधन का भयंकर संग्राम समस्त सेनाओं का महान विनाश करने वाला था नित्र द्रोण कर्ण कृप्च्रच सायन कथम युद्धम राजकांण नृत्राठ ने पूछा द्रोण कर्ण कृप तथा सत्य साततवंशी कृतवर्मा ये तो राजा के चाहने वालों में से हैं उन्होंने उसे युद्ध में जाने से रोका क्यों नहीं सर्वोपाय युद्धे सुरक्षितो महीपति ऐसा नीति परा युद्ध दृष्टा तथा महर्षि युद्ध में सभी उपायों से राजा की रक्षा करनी चाहिए महर्षियों ने युद्ध विषयक इसी सर्वोत्तम नीति का साक्षात्कार किया वा ममस्ते मामकार किम कुरजया संजय जब मेरा पुत्र शत्रुओं की विशाल सेना में घुस गया उस समय मेरे पक्ष के श्रेष्ठ रथियों ने क्या किया संजय उवाच राजम आचर्य पुत्र एक बहूना चुण्भे बृहत संजय ने कहा भरतवंशी नरेश आपके पुत्र के आश्चर्यजनक एवं अद्भुत संग्राम का जो एक का बहुत से योद्धाओं के साथ हुआ था वर्णन करता हूँ सुनिए द्रोणे नार्य मणे नृपेण चावि चा। सत्पाण्डविंसेना मकराह सागर यथाम द्रोणाचार्य कर्ण और कृपाचार्य के मना करने पर भी जैसे मगर समुद्र में प्रवेश करता है उसी प्रकार दुर्योधन पांडव सेना में घुस गया था किरण तत्र, तत्र तत्र तदा तदा पंचाला पाण्डवास्ि अन जहां जहां सब और सहसों बाणों की वर्षा करते हुए उसने तीखे बाणों द्वारा पांचालों और पांडव को घायल कर दिया यथोदितम सूर्योरनाश तथा पुत्र स्तम बल नाश जैसे उदय काल का सूर्य अपने किरणों द्वारा सर्वत्र फैले हुए अंधकार का नाश कर देता है उसी प्रकार आपके महाबली पुत्र ने सेना का विनाश कर दिया यथा य मध्यंधरे सूर्य प्रतिपंत गि तथा तव तो मध्ये प्रतिपंत शरार्चि नास कूर्म भर्ता युद्धे पांडवा समुदीक्षित जैसे अपने किरणों से तपते हुए दोपहर के सूर्य की ओर कोई देख नहीं पाता उसी प्रकार अपने बाणों के ज्वालाओं से शत्रुओं को संताप देते हुए सेना के मध्य भाग में खड़े आपके पुत्र पूर्व एवं अपने भाई दुर्योधन की ओर उस युद्धस्थल में पांडव देख नहीं पाते थे पलायन कृतोत्साह निरुत्साह पंचाला मध्यमान महात्म आ महामनस्वी दुर्योधन की मार खाकर पांचाल सैनिक इधर उधर भागने लगे अब वे पलायन करने में उत्साह दिखा रहे थे उनमें शत्रुओं ने शत्रुओं को जीतने का उत्साह नहीं रह गया था रुक्म पुंख प्रसन्ना ग्रहित पुत्रेणाम अर्थ माना सरयूर्ण आपके धनुधर पुत्र के द्वारा चलाए हुए सुवर्ण में पंख तथा चमकती हुई धार वाले बाणों से पीड़ित होकर बहुतेरे पांडव सैनिक तुरंत धराशायी हो गए नाद समणे कर्म कृतवंतु ताब का दस कृतवान राजा पुत्र स्तौ प्रजानाथ आपके सैनिकों ने रणभूमि में वैसा पराक्रम नहीं किया था जैसा कि आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने किया पांडव हे मछिता फुल पंकजा जैसे हाथी सब ओर से खिले हुए कमल पुष्पों से सुशोभित पोखरे को मथ डालता है उसी प्रकार आपके पुत्र ने रणभूमि में पांडव सेना को मत डाला तो या निलार का सेना पुत्र पुत्रस्य तेजसाम जैसे हवा और सूर्य से पानी सूख जाने के कारण पद्मनी हतप्रभ हो जाती है उसी प्रकार आपके पुत्र के तेज से तप्त होकर पांडव सेना श्रीहीन हो गई थी पांडव सेना पुत्रेण भीम पुरोगास्तु पांडुसेना भारत आपके पुत्र द्वारा पांडव सेना को मारी गई देख पांचालो ने भीम सेन को अगुआ बनाकर उस पर आक्रमण किया सभीमसेन दस भर्माद्रीपुत्रो ठ्रि विराट द्रुपुर शिखंडीनम धृष्टुम चप्त धर्मपुत्र के, के बहुशत शरि उसमें दुर्योधन ने भीमसेन को दस माद्री कुमारों को तीन तीन विराट और द्रुपद को छ शिखंडे को सौ धृष्ट को सत्तर धर्मपुत्र को सात और केके के तथा चेद देश के सैनिकों को बहुत से तीखे बाण बारे बारी सातम पंच भिर्धपी यात्रि त्रिभी समरे सिंह इधत फिर सात्विकी को पांच बाढ़ों से घायल करके द्रौपदी पुत्रों को तीन तीन बाढ़ मारे तत्पश्चात में घटो को घायल करके दुर्योधन ने सिंह के समान गर्जना की सतसच परोधान सद महारणे सरह वज कर सो ग्रह क्रोधोत इव प्रजा उस महायुद्ध में हाथियों सहित सैकड़ों दूसरे योद्धाओं को क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने अपने भयंकर बाणों द्वारा उसी प्रकार का डाला जैसे यमराज प्रजा का विनाश करते हैं साथ सातहीन पांडव सेना वध्य माना श्री मुख तव पुत्र नरेश्वर उस सम्रांगण में आपके पुत्र के चलाए हुए बाणों की मार खाकर पांडव सेना इधर उधर भागने लगी। इवादित्यम लगीराज नाशन वेक्ष राजन पांडव पुत्र राजन उस महासमर में तपते हुए सूर्य के समान कुरराज दुर्योधन की ओर पांडव सैनिक देख भी न सके ततो राजा कुपितो राजसत्तम तव तथो युधिठि क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर आपके पुत्र कुरराज दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े ताव भव युद कौर समीय तुंद्रृंद स्वार्थ है तो पराक्रांतो दुर्योधन युधिष्ठिर शत्रु का दमन करने वाले वे दोनों दुर्योधन और युधिष्ठिर अपने-अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में पराक्रम परट करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए तथो दुर्योधन क्रुद्धो सरय सन्नत पर भी दृण धजम चे छेद चे तब दुर्योधन ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले दस बाणों द्वारा तुरंत ही को घायल कर दिया और एक बाण से उनका भी काट डाला। सारथिम दयितम रा पांडव महात्मा नरेश्वर उन्होंने तीन बाणों द्वारा महात्मा पांडपुत्र राजा युधिठिर के प्रिय सारथी इंद्रसेन को उसके ललाट प्रदेश में चोट पहुँचाई धनुष पुनर चक्रता से महारथ चतुरस्य चातुर चतुर बाणिन फिर दूसरे बाण से महारथी दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर का धनुष भी काट दिया और फिर चार बाणों से उनके चारों घोड़ों को बिध डाला ततो युधिष्ठिर क्रुद्धों में साधिव का्मे न कौरव प्रत्यवत तब राजा युधिष्ठिर ने कुपित हो पलक मारते मारते दूसरा धन सा हाथ में ले लिया और बड़े वेग से से दुर्योधन को रोका तस्ता शत्रु रुक्म पृष्ठमहो भल्लाभ्या पांडव ज्येष्ठ धाचि छेदम आरिश मान्य नरेश ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठि ने दो भल्ल कर शत्रुओं के संहार में लगे हुए दुर्योधन के सुवर्ण में पृष्ठ वाले विशाल धनुष के तीन टुकड़े कर डाले तुते साथ ही उन्होंने अच्छी तरह चलाये हुए दस पैले बाणों से दुर्योधन को भी घायल कर दिया वे सारे बाण दुर्योधन के मर्म स्थानों में लगकर उन्हें विदीर्ण करते हुए पृथ्वी में समा गया ततः परिवृता योधाम परिवधि यथा देवा परिव्रो पुरंदरम फिर तो भागे हुए पांडव योद्धा लौट आए और युधिठिर को वैसे ही घेर कर खड़े हो गए जैसे वृत्तासुर के वध के लिए सब देवता इंद्र को घेर कर खड़े हुए थे ततो राजा तव तत युधिष्ठिरो राज्य रिवार से उक्त मुंशजुधिठि आर्य तदनंतर राजा ने आपके पुत्र राजा दुर्योधन पर सूर्य किरणों के समान तेजस्वी अत्यंत भयंकर तथा तो अनिवार्य बाण यह कर, कर चलाया कि तुम मारे गए ना, कर्ण मुक्ते ना न ने तो कानों तक खींच कर चलाए हुए उस बाढ़ से घायल हो कुरुवंशी दुर्योधन अत्यंत मूर्छित हो गया और रथ के पिछले भाग में धम्म से बैठ गया ततः पांचाल्यसेना धृतमास द्रवो महान अतो राजेती राजेन्द्र मुदिता वस्चो ग्रह सूत्रे तारीष आरण्य राजेंद्र आदरणी राजेंद्र उस समय प्रसन्न हुए पांचाल सैनिकों ने राजा दुर्योधन मारा गया ऐसा कहकर चारों ओर अत्यंत महान कोलाहल मचाया वहाँ बाणों का भयंकर शब्द भी सुनाई दे रहा था अथ द्रोणो धुत प्रत्यत संयुगेष्टो दुर्योधन सेय कामुक ब्रुवन पाण्डुम अभ्य अभ्यत तत्पश्चात तुरंत ही वहां युद्धस्थल में द्रोणाचार्य दिखाई दिए। इधर राजा दुर्योधन ने भी हर्ष और राज में भर भरकर हाथ में ले खड़े हो खड़े हो कहते हुए वहाँ पांडपुत्र राजा युधि पर आक्रमण किया प्रत्युदयुस्त त्वरिता पंचालाह जय गृधि प्रतिधग्राह परितन चंडवातो दुतान यथा। भिलाशी पांचाल सैनिक तुरंत ही उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े परंतु कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य ने उन सबको उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे प्रचंड वायु द्वारा उठाए हुए मेघों को सूर्य देव नष्ट कर देते हैं ततो राजन तदनंतर युद्ध के इच्छा से एकत्र हुए आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों का महान संग्राम होने लगा जिसमे बहुसंख्यक प्राणियों का संहार हुआ श्री महाभारते द्रोण पर्वि घटोत्कच वध पर्वणी रात्रि युद्धे दुर्योधन पराभवे श्री पंचाश्द शमोध्या इस प्रकार महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रिकालीन युद्ध के संग्राम में दुर्योधन पराजय विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ